हमें अपने मन को लगाना है उस ईश्वर का मुख्य और निज नाम ओम हम सभी मिलकर के तीन बार ओम पद का उच्चारण उच्चरण पूर्वक करेंगे उ... कल चर्चा कर रहे थे यदि वास्तव में हमें सच्चे सुख को पाना है उस परमपिता परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना है तो संसार के जितने भी विषय हैं जितने भी भोग हैं जितने भी वस्तुएं हैं इनको साधन के रूप में तो हम अवश्य ही प्रदान करेंगे क्योंकि साधन के बिना कभी भी साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती पर यदि हम साधन को ही साध्य मान लेते हैं और अपने साध्य को भूल जाते हैं अर्थात जिसके लिए हमें प्रयत्न करना है तो हम कभी भी उस वस्तु की ओर नहीं बढ़ पाते हमारे पास परमपिता परमेश्वर ने इस संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी पांच ज्ञान इंद्रिया दी जिनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं इन इंद्रियों के माध्यम से ही हमारा जीवन चलता है हम पदार्थों का उपभोग करते हैं पर हम इन इंद्रियों के विषयों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि जिस कारण से इंद्रिया दी थी जो इंद्रियों का प्रयोजन था हम उस प्रयोजन को भूल जाते हैं और सांसारिक विषयों में फंसे रहते हैं और जो ज्ञानी जन ज्यान होते हैं जो वास्तव में उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं इंद्रियों का उपभोग तो वो भी करते हैं इंद्रियों का प्रयोग तो वो भी करते हैं पर केवल उनका उद्देश्य इंद्रिया सुख नहीं होता इंद्रिया केवल माध्यम होता है और कहा कि हमारे जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं मन के अंदर भावना होती है जब कोई विषय सामने आता है कि इसको एक बार इसका भोग कर लिया जाए तो शायद शांति हो जाएगी कुछ समय के लिए शांति होती है फिर वही स्थिति होती है कहते कि ये साधारण जनों का ही नहीं अच्छे अच्छे जो साधक लोग हैं कई बार उनको भी विषय विचलित कर देते हैं इसलिए शास्त्रों के अंदर कहा कि न भोगाद, राग शांति मुनिवत अर्थात जो हमारे मन के साधारण जनों के मन में एक ही भ्रांति रहती है कि इंद्रियों के भोग से शांति मिल जाएगी उस शांति के बाद हम परमपिता परमेश्वर की ओर बढ़ जाएंगे तो कहा कि संभव नहीं है कि विश्व के भोग से शांति हो जाए कहा कि यह तो ऐसी स्थिति है साधारण जन नहीं जो मुनि लोग हैं जो इस पर पथ पर चलने वाले लोग हैं ये तो उनको भी विचलित कर देती है हमारे मन के अंदर जो संस्कार पड़े हुए होते हैं काम के क्रोध के लोभ मोह वासना के जो संस्कार होते हैं वो तो प्रति क्षण हमें बाधित करते रहते हैं बाढ़ की उपासना के लिए है गए किसी अच्छे प्रयोजन के लिए हैं, थोड़ा सा आलम्बन सामने आया तो मन के अंदर जो कोने में दबे हुए कोई संस्कार होते हैं उभर आते हैं और उनकी तरफ ही हमारी सारी के सारी प्रवृत्ति चेष्टाएं होने लगती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण शास्त्रों के अंदर मिलते हैं इसे ये भी पता चलता है कि कार्य तो जटिल है पर असंभव नहीं है प्रयत्न तो बहुत करना पड़ता है पर प्राप्त अवश्य कर लेते हैं शास्त्रों के अंदर उदाहरण मिलता है सोभरी ऋषि वनों के अंदर रहते थे जंगल में ही अपनी कुटिया बनाकर के निवास करते थे सुबह शाम उस परम परमेश्वर का भजन करते थे स्वाध्याय करते थे सत्संग करते थे और लोग भी उपदेश प्रवचन सुनने के लिए आया करते थे एक साय मन में आया जैसे शास्त्रों के अंदर मिलता है कि ऊपर ए गृणाम संगमे छ नदी नाम अर्थात परमपिता परमेश्वर का भजन कहा करे जहां पर शांत स्थान हो दो नदियों का जल परस्पर मिलता हो एकांत निर्जन स्थान पर स्थान पर जाकर के उस परमपिता परमेश्वर का भजन करे सोभरी ऋषि भी नदी के किनारे परमपिता परमेश्वर का ध्यान करने के लिए पहुंचे और जब ध्यान करने के लिए बैठे तो नजर नदी में बहता हुआ जल था उसके ऊपर पड़ी बहते हुए जल में देखते हैं कि एक मत्स्य नरमादा अपने परिवार के साथ किलो लेकर रही है उसके अंदर अटकेलियां करती हुई इधर उधर दौड़ रही हैं। सोवरी ऋषि के मन के अंदर संस्कार जो दग्ध बीज नहीं हुआ था छिपा हुआ पड़ा था राग का वासना का उभर आता है और मन के अंदर आया किसी प्रकार से हमारा भी परिवार होना चाहिए देखो परिवार के साथ कितना सुख है ये मछली भी परिवार के साथ आनंद मना रही है मन विचलित हुआ वहां से उठ करके चल दिए और चल करके राजा के पास गये राजा के पास भिक्षा मांगी और भिक्षा में राजा की पुत्रियों को मांगा संसार बसाया संसार बसाया और अंत समय जब आया तो उस समय ऋषि सोभरी लिखते हैं कि मुझे पूरा जीवन बीत जाने पर पूरे जीवन भोगों को भोग लेने पर आज मृत्यु सामने खड़ी हुई है तब इस चीज का पता चलता है कि भोगों से व्यक्ति की कभी भी जो इच्छाएं हैं जो कामनाएं हैं पूर्ण नहीं हो सकती आज इस चीज का ज्ञान होता है हम सब लोग भी जब परमपिता परमेश्वर की भक्ति करना चाहते हैं कुछ न कुछ आध्यात्मिकता हम सब के अंदर होती है लेकिन होती है मोटी मोटी इसलिए संध्या करने के लिए बैठते हैं इच्छा होती है पर थोड़ा सा ही कोई विषय आते ही मन डगमगा जाता है मन विषयों में चला जाता है और उन विषयों में हम सुख प्राप्त करने लगते हैं विश्व का जो संस्कार है उसका चलचित्र ऐसे चलता है जैसे सामने ही कोई हमारे वो विषय प्रस्तुत हो घंटों बीत जाते हैं हम उसी में आनंद लेते रहते हैं हम उसी में लगे रहते हैं और फिर कई बार वास्तव में भी उन विषयों को भोगने की कोशिश करते हैं और कहा कि विषय भोग से कभी भी इन इच्छाओं की समाप्ति नहीं हो सकती इनके विषय में कहा न जातु काम है, कामा नाम उपभोगे न ना साम्य कहा कि ये जो कामनाएं हैं जो इच्छाएं हैं इनको कभी भी भोग करके समाप्त नहीं किया जा सकता इनको भोगने से जो ये मानते हैं कि इनकी समाप्त हो जाती है कहा कि समाप्त नहीं होती ये तो और इस प्रकार से बढ़ती हैं जिस प्रकार से अग्नि में जब हम हवी देते हैं हवी के देने से और अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है तो इसी प्रकार से मन की जो इच्छाएं हैं भोगों की जो कामनाएं हैं भोगों की कामनाएं और बढ़ती चली जाती हैं, निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। कहा कि इसका तो एक ही उपाय है क्या कि हम एकांत स्थान में बैठकर के अपना आत्म चिंतन करें निरीक्षण करें इसके विषय में कहते कि प्रत्यय हम प्रत्यवेक्षित है मनुष्य चरित किन्नु में पशु भीष तुल्यम किन्नु सत्ुष रीति अर्थात केवल मोटा मोटा नहीं कहा कि इस प्रकार से होता है जिस प्रकार से कोई लकड़ी का पट्टा हो लकड़ी के पट्टे के ऊपर कोई हमने पैन से रेखा खींच दी चाक से खींच दी किसी मिट्टी के ढेले से खींच दी मिट्टी के ढेले के द्वारा रेखा खींची होगी तो थोड़ा सा उसको हाथ से साफ़ तो आराम से साफ हो जाती है कोई और लेखनी पैन आदि से खींची हुई तो उसके लिए थोड़ा और प्रयत्न करना पड़ता है और यदि किसी नुकीली धारदार वस्तु से रगड़ रगड़ के हमने उसके ऊपर रेखाए खींची है तो कहा कि उनको हटाने के लिए पुरुषार्थ प्रयत्न भी इतना ही करना पड़ता है जैसे गहरे हमारे वासनाओं के काम की इच्छाएं होती हैं, जितने जितने अधिक होते कहा कि पुरुषार्थ भी हमें उसके लिए इतना ही अधिक करना पड़ता है केवल थोड़ा बहुत बैठ जाने से थोड़े बहुत भावनाएं केवल उठ जाने से हम सोचे कि समाप्त हो जाए ऐसे नहीं इसके लिए कहा कि अत्यंत पुरुषार्थ करें सुबह शाम चिंतन करें कि जो मैं कार्य कर रहा हूं मेरा जो कार्य है ये मुझे क्या परमपिता परमेश्वर की ओर बढ़ाने वाला है अथवा तो जैसे केवल खाने पीने की वृत्ति होती है पशुओं की वृत्ति होती है खाना पीना मौज मस्ती करना संतान उत्पन्न करना ये मुझे उस तरफ ले जाने वाली है या मुझे परमपिता परमेश्वर की ओर बढ़ाने वाली है हम सब लोग जो भी इस तरफ प्रवृत्त है निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हमारे अच्छे संस्कार तो हैं जो हम इस मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन कहा कि हमारा प्रयत्न जितना अधिक होगा योगदर्शनकार महर्षि पतंजलि कहते कि श्रद्धा वीर्य, स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरे शाम अर्थात तो जो हम प्रयत्न करते हैं इसको पूर्ण श्रद्धा के साथ करें जितनी हमारी अधिक श्रद्धा होगी जितनी हमारी अधिक आस्था होगी क्यों त्यों हमारी वृत्ति क्यों त्यों हमारा प्रयत्न भी निरंतर बढ़ता चला जाएगा आगे का कि वीर शक्ति पूर्वक पूर्ण शक्ति के अंदर लगामी हम बैठते हैं कई बार साधना करने के लिए थोड़ी देर में कमर में दर्द होने लगता है घुटनों में दर्द होने लगता है कहा कि अंतराय हैं अर्थात तो व्याधियां ये भी दुखी करती हैं, ये भी हमें परेशान करती हैं, काफी शक्ति से इनको भी हटाने का प्रयत्न करें और कहा कि स्मृति अर्थात जब हम संध्या आदि में बैठे भगवान की भक्ति के लिए बैठे तो स्मृति तो अच्छी भी आएंगी बुरी भी आएंगी अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से वो साधना में साधक बनेगी साधना में उपाय का काम करेंगी हमें और अच्छा आलम देने वाली होंगी और यदि पूरी हुई तो पतन की ओर ले जाने वाली होंगी बाधा करने वाली होंगी काकी स्मृति उठाएं अच्छे-अच्छे स्मृति अच्छे, अच्छे अच्छे भाव परमपिता परमेश्वर न्यायकारी है वो पवित्र है ऐसी ऐसी जब स्मृति हम संध्या के अंदर उठाते हैं तो निश्चित रूप से हम उसकी ओर अधिक गति से अग्रसर होते हैं हमारी जो वासनाएं हैं इच्छाएं हैं बाधाएं हैं ये निरंतर हमें रोकती हैं और जब तक हम इनको नहीं हटाएंगे अधिक शक्ति लगाने पर भी कई बार हम गति से जितने तेजी से हमें बढ़ना चाहिए इतनी तेजी से हम नहीं बढ़ पाते ये ठीक ऐसे होता है जैसे कई बार एक साइकिल होती हम साइकिल चलाते हैं साइकिल रेत में हो बल बहुत अधिक लगाना पड़ता है और साइकिल की गति बहुत कम रहती है परंतु जैसे ही वो रेत समाप्त होता है वो जो रेत भरा जो मार्ग था वो खत्म होता है तो साइकिल चलाने में बल कम लगता है और साइकिल की गति अधिक बढ़ जाती है वो तो बहुत तेज दौड़ने लगती है का कि हमारे जीवन की जो ये कुसंस्कार हैं ये भी हमारे जीवन की गति में बाधा बनते हैं और इन इंद्रियों का जो बाह्य इंद्रिय हैं इनके तो विषय ही बाह्य विषय हैं एक एक विषय में फंसी रहती हैं और हमें उस तरफ ले जाती रहती हैं का यदि परम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ना है तो जो बाह्य हमारी इंद्रिया हैं इनको हम रोक करके अपने मन को उस परमपिता परमेश्वर के चिंतन में लगाएं उसके गुणगान में लगाएं जब तक गुण चिंतन कीर्तन जिसको हम कहते हैं वो अच्छी प्रकार से नहीं होगा तो संध्या उपासना ध्यान भक्ति इसकी तरफ मन बढ़ेगा ही नहीं इसलिए हमारे संध्या के जितने भी मंत्र हैं हम इन मंत्रों का यदि अर्थपूर्वक चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा उस परमपिता परमेश्वर की ओर बढ़ती जाती है इसके लिए कुछ आसन प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं शरीर का बल बढ़ता है तो व्याधियां नष्ट होती हैं, तो व्याधियां नष्ट होती थे जब शरीर का सुख होगा तो निश्चित रूप से मन भी अच्छे प्रकार से काम करेगा और वो परमपिता परमेश्वर की ओर बढ़ने वाला होगा अब हम सब लोग मिलकर के संध्या के मंत्रों का पाठ करेंगे उनके अर्थों पर कुछ चिंतन करेंगे उससे पहले हम ठीक प्रकार से अच्छी प्रकार से थोड़ी देर बाट सके अपने आसन को व्यस्त करेंगे थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे शरीर में कुछ हल्कापन होगा तो निश्चित रूप से मन भी संध्या में अच्छे प्रकार से लगेगा धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आराम से बराबर से अधिक खालाएंगे नहीं दूसरे को स्पर्श न करें दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं ऊपर ले जाकर के दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के मध्य से पार कर दें जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचें अपने शरीर का निरीक्षण करें शरीर यदि ऐसा लगे कि बिल्कुल सीधा हो गया है कटी परदेश गर्दन कंधे एक सीध में हो तो बिल्कुल धीरे धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आएं हाथों को सुलभता के अनुसार घुटनों पर अथवा तो गोदी में जैसा भी अभ्यास उसके अनुसार हाथों को नीचे टिका लेंगे, लंबा गहरा श्वास भरते जाएं, छाती को फुलाते जाएं, लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ते जाएं, पेट को जितना अंदर खींचते हैं इतना अंदर खींचते चले जाए पूरा श्वास अंदर भरें और धीरे धीरे पूरे श्वास को बाहर निकालते चले जाएं जितना पेट को अंदर खींच सकते उतना अंदर खींचते चले जाएं श्वास को बहुत अधिक सूक्ष्म नहीं रखना है लंबा गहरा जितना भर सकते हैं भरें थोड़ी देर के लिए इस क्रिया को बंद कर दें, शांत होकर के बैठें, अनुभव करें जो शरीर के अंदर थोड़ा भारीपन था थोड़ी अकडाहट जकडाहट थी उसके कारण से शरीर पर कोई दबाव था वो कम हुआ शरीर में थोड़ा सा हल्कापन आया पहले की अपेक्षा शरीर थोड़ा स्फूर्तिदायक अनुभव हो रहा है अब अपने मन को प्रयत्न पूर्वक बाह्य विषयों से रोक करके अपने ही शरीर के अंग अर्थात नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित कर दें श्वास प्रश्वास की गति को सूक्ष्म गहरी कर दें, लंबा गहरा लयबद्ध श्वास सूक्ष्मता से अंदर भरते जाएं और सूक्ष्मता से धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाएं, आते जाते सूक्ष्म श्वास पर श्वांस के कारण से नासिका के अग्रभाग पर जो सरसराहट जो घर्षण जो गर्म ठंडी वायु का स्पर्श हो रहा है लगातार उसको अनुभव करते रहेन पूर्वक अपने आप को जागरूक बनाए रखें यदि मन किसी बाह्य विषयों में जाता है शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि उसको प्रयत्न पूर्वक विषयों से रोक करके श्वास प्रश्वास पर ही केंद्रित कर दें पूरा प्रयास करें और देखें कि कितने समय तक मैं अपने श्वास प्रश्वास को अपने मन को एकाग्र कर सकता हूं मन बाह्य विषय में अवश्य ही जाएगा पर यदि हम जागरूक होंगे तो प्रयत्न से उसको फिर श्वास पर केंद्रित कर देंगे अब मन को यहीं रोके हुए ही ईश्वर का जो ओम नाम है उस ओम नाम का जो अर्थ सर्वव्यापक उसका खूब श्रद्धापूर्वक चिंतन करें अर्थात परमपिता परमेश्वर संसार के कण कण में विद्यमान है कोई स्थान उससे खाली नहीं है वो परमेश्वर तो इस ब्रह्मांड से भी बहुत अधिक विशाल है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितने भी संसार की वस्तुएं हैं वो उनमें अंतर्यामी रूप से ठहरा हुआ है हमारे शरीर इंद्रिय, मन आत्मा इन सभी में भी परमपिता परमेश्वर उपस्थित है और केवल उपस्थित ही नहीं रहता उपस्थित होकर के द्रष्टा भाव से हम सब प्राणियों के प्रत्येक क्षण होने वाले कर्मों को भी निरंतर देख रहा होता है हम अल्पज्ञों के मनों में अज्ञानता के कारण कुसंस्कारों के कारण कई बार जब पाप वृत्ति उभरती है कुसंस्कारों की श्रृंखला चलती है बुरा करने की इच्छा होती है तो हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा और हम पाप कर्म कर डालते हैं हम कितना भी छुप कर के कोई कर्म करें उस ईश्वर की दृष्टि से कभी बच नहीं सकते हम तो मन से क्या सोचते हैं वाणी से क्या बोलते हैं शरीर से क्या करते हैं सब कर्मों को उसी क्षण देख सुन जान लेता है केवल देखता ही नहीं है यथावत फल भी देने वाला होता है जैसे कर्म करते हैं निश्चित रूप से उसके अनुसार हमें सुख दुख का भुगाने वाला परमपिता परमेश्वर ही है श्रद्धापूर्वक गदगद होकर के ईश्वर के सर्वव्यापक स्वरूप को मन में धारण करें उस पर गहराई से चिंतन करें ओम का दूसरा अर्थ वो तो परमेश्वर परम पवित्र है हम संसार की जितनी भी जीवात्माएं हैं हम सबों के हृदय में जहां शुद्धता के भी भाव हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर अपवित्रता भी विद्यमान है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष छल कपट अनेक प्रकार के कुसंस्कार अनेक प्रकार के दोष हमारे मनों के अंदर भरे पड़े हैं ये दोष हमें उस परम पवित्र की ओर बढ़ने नहीं देते परंतु परमेश्वर इन सब दोषों से रहित है उस पवित्र की सन्नधि के अतिरिक्त कोई हमें इन दोषों से नहीं बचा सकता गहराई से अपने मनो का चिंतन करें सूक्ष्मता से निरीक्षण करें कि काम क्रोध आदि मेरे मन के अंदर कितने विद्यमान हैं और कैसे कैसे वे मुझे पाप की ओर बढ़ाते हैं इनके कारण से मैंने संसार के अंदर कितने पाप कर्म किए हैं अपवित्र मन मुझे बार बार पतन की ओर ले जाता है अपने इन कर्मों का खूब गहराई से चिंतन करके पवित्र परमेश्वर से गदगद होकर के प्रार्थना करें हे ईश्वर मेरे भी मन के अंदर शुद्ध पवित्र भाव भर दो मैं भी पाप दुष्कर्मों से सदा दूर रहूं तेरी संधि मुझे प्राप्त होती रहे ऐसा चिंतन लगातार अपने मन में करते रहें बहुत सारे अपने जीवन के दोष हम सब को पकड़ में आएंगे निश्चित रूप से पता चलेगा कि इन दोषों के कारण से माने स्वयं के साथ भी और दूसरों के साथ भी कितना बड़ा पाप किया है यदि कि मैं अपनी सामर्थ्य को इन पापों में न लगा करके बुरे कर्मों में न लगा करके ईश्वर आपकी प्राप्ति की ओर लगाता तो निश्चित रूप से मेरी कुछ और ही गति होती मन आत्मा के अंदर अधिक पवित्रता होती अपने अज्ञान के कारण से अपने दोषों के कारण से मैंने अपनों को ही कितना कष्ट दिया है अपनों के ही साथ कितना झूठ बोला है कितना उनके मन हृदय को दुखाया है छोटे छोटे स्वार्थ की पूर्ति के लिए मैंने अपनी कितनी बड़ी बड़ी हानियां की हैं ए पवित्र प्रभो न्यायकालीन हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो ऐसी सामर्थ्य प्रदान करो कि हम निरंतर आपके द्वारा प्रदत्त शरीर के संपूर्ण अवयवों से सदा शुभ कर्म ही करें जिसके कारण से मेरी उन्नति हो मेरे सानिध्य में आने वाली जितनी भी जीवात्माएं हैं उनका भी कल्याण हो हे पवित्र पर्व मेरे हृदय के अंदर पवित्रता का आधान करो मुझे वो पवित्र बुद्धि प्रदान करो जिसके लिए सभी योगी ऋषिजन आपसे बार बार प्रार्थनाएं करते हैं धियो यो न प्रचोदया ईश्वर हमारी बुद्धि को सदा सन्मार्ग में प्रेरित करे ऐसी भावना ईश्वर से दुर्वरेण्यम भर्गो दिवस धीमहे धो न प्रचोदया ओं ष्ट आपो ए, ओम पीतुरभिव शुचक्षु श्रोत्रोत्र ओदय ओ कठ ओम ओ बाहुभ्या कर भू पुना शिरसि त्रो स्वुना तो कंठे ओ महापुना तो हृदय ओ जनपुनाभ्या तप पुना तो पाद सत्यम ओम ओं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ओ ओम जन ओ तप सत्य सत्य तपशोध्यजा य त्यत ततः सुद्रो अर्णव समुद्रादर्णवादि संवत्स अहो रात्राण विद विश्वस्य मिषत वशी सूर्या चंद्रमसौत यथा पूर्वम कल्पया दिव च पृथ्वी चात रिक्षा मथो संसार के सब प्राणियों के पापों को नष्ट करने हारे सब अघो के मर्शन करने वाले परम परमेश्वर ये संपूर्ण ब्रह्मांड इसमें जितने सूर्य चंद्र ये पृथ्वी ये अंतरिक्ष ये जो द्योलोक जितने भी प्रकाश करने हारे नक्षत्र हैं ईश्वर यह सब आपकी सामर्थ्य से विराजमान है आपने अपनी अनंत ज्ञान में सामर्थ्य के कारण से अनंत शक्ति से इस संपूर्ण संसार के पदार्थों को रचा है इस संसार का जो कारण जो मूल प्रकृति है वो भी आपकी शक्ति के कारण से ही कार्य रूप में प्रकट होती है इस प्रकृति का जितना भी नियम है वो भी आपने अपनी अनंत जान में सामर्थ्य से सेम अर्थात वेद वाणी के माध्यम से हम सब जीवों के कल्याण के लिए दिया है संसार तो बन जाए पर संसार में रहने के नियम पता न चले कैसे संसार के पदार्थों का उपभोग करना है इनको व्यवहार में लाकर के प्राकृतिक ला पदार्थों का उपयोग करके हम किस प्रकार से आपकी ओर अग्रसर हो सके संसार बनाने के साथ साथ में संसार के उपयोग का ज्ञान भी आपने वेद के रूप में सब जीवात्माओं के कल्याण के लिए दिया है हे परमेश्वर, आप ही ने दिन बनाया आप ही ने रात बनाई आप ही ने जो प्रकृति को कार्य रूप में परिणित करके जब ब्रह्मदिन और जब प्रकृति अपने कारण में चली जाती है परले अवस्था में चली जाती है उस महारात्रि को भी आप ही ने अपनी सामर्थ्य से बनाया है जल से भरे हुए आकाशस्थ समुद्र पृथ्वी पर जो समुद्र उपलब्ध है इन सब की भी रचना आप ही ने की है हे जगत नियंत्र जगत उत्पादक हे न्यायकारी परमेश्वर किसी भी पदार्थ का हम अवलोकन करते हैं देखते हैं तो सब जगह आप विद्यमान उपस्थित नजर आते हैं हम अल्पज्ञ जीवात्माएं तो किसी भी प्राकृतिक पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते आपकी बनाई प्रकृति से ही आपकी बनाई इस सृष्टि में आपके द्वारा प्रदत्त शक्ति से केवल अपना जीवन चलाने के लिए थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करके हम कुछ वस्तुओं को बना पाते हैं पर मूल रूप में तो आप ही ने इन सब द्रव्यों को उत्पन्न किया है जब इस प्रकार के भाव हमारे मन के अंदर उभरते हैं भगवान इन सब पदार्थों को आप ही ने उत्पन्न किया है हमारी सामर्थ्य से व्यवहार है हम जो मन के अंदर अहंकार करते हैं माया का जो भाव मन में उठता है जिसके कारण से हम उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं और भूल करके केवल अपने छोटे अहंकार से बहुत सारा पाप करते हैं जैसे जैसे प्रकृति का हम अवलोकन करते जाएंगे उन सब पदार्थों के पीछे परमेश्वर की शक्ति हमें दिखाई देगी तो निश्चित रूप से ये भान हमारे हृदय के अंदर अवश्य होगा कि हमारी शक्ति ये परमपिता परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त है निश्चय ही अहंकार का विनाश होगा अहंकार का विनाश होगा तो हमारे पाप धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे अघमर्षण मंत्र हमें यही प्रेरणा करते हैं यही संदेश देते हैं कि हम परमात्मा की सत्ता को प्रत्येक कण में अनुभव करें सब जगह उसको उपस्थित पावे और उसी को करता धरता हरता मान करके अपनी संपूर्ण सामर्थ्य को उसकी प्राप्ति में लगावें ओ देवी नो आपो आव पीत व छिदीग्निपतिरि रक्षिता दित्या दिता ईशव तमोपतिभ्यो नम रक्ष्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त ष्टम व्यम षमस्त वोज भेद दक्षिणा दिगिंद्रोधिपतिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईष नमो धिपति्यों नम रक्षिति नम ईशुभ्यो नमभ्योस्तु योस्मा वस् वोज वेद प्रतीवरुणिपति प्रदाकु रक्षितामो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यों नम ईशुभ्यो नम भ्य व्षमस्त वोज भेदधम उदीचिदी सो मधिपति स्वजो रक्षिता शनिश भ्यों नमो धिपति्यो नम रक्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नमभ्योस्तु योस्म व्यय दिष्स् वोजे द विष्णु ध्रुवा दि विषुराधिपति कल्माश्रीव रक्षितामो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमे ऐस्त वोजेद ऊर्धि बृहस्पतिरधिपति शित्रो रक्षिता वर्ष मीष भ्यों नमो धिपतिभ्यो नम रक्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त योस्म व्यय देश वोजद उवय तमसस्परीश्वा पश्यंत उत्तर देव देवत्रा सूर्य मदन्म उदुत्यम जातवेदसम देव वह के तव दृशे विश्वाय सूर्य चिंत्र देवा मुदगा द चक्षुर्मुणस्याद्यावा पृथिवी अंतरक्षम सूर्य आत्मा जगत स्तस्थुष्च स्वा तक्षुर्दी शुक्रमुच्चराशिम शरद शत वीम शरद शत श्रृणुयाम शरद शतम ब्रवाम शरदा शतमदीना श्याम शरद शत भूयशता भूर्भुव स्व सभी तो्यम भर् गो देमे धो न हे प्राणों से भी दुख विनाशक सुखस्वरू सविता देव परमात्मा आप अत्यंत ग्रहण करने योग्य हैं हम आपको श्रद्धा भक्ति से अपनी आत्मा में धारण करते हैं भगवान हमारी बुद्धियों को सदा सन्मार्ग में प्रेरित करें ईश्वर दया निधे भवत्पयान जपोपाशना धर्मार्थ काम मोक्षाण सद्य सिद्धिभवि नो नम शयच मयो भवायच नम शराय च मयस्कराय चम शिवाय शिवतराय शांति शांति शांति शां धीरे से हथेलियों को बहुत अधिक नहीं रगड़ेंगे यदि एकदम से बहुत अधिक गतिविधि शरीर में करेंगे जो स्थिति बनी हुई है वो तुरंत ही छूट जाती है थोड़ा सा हथेलियों को रगड़ करके अपनी दोनों आंखों के ऊपर ले जावें धीरे धीरे दोनों हथेलियों से आंखों को सहलावें गर्दन नीचे करते हुए धीरे धीरे स्थिति से बाहर आते हुए अपने हाथों पैरों की अंगों में कुछ गति उत्पन्न करें घुटनों में कुछ अकडाह जकड़ाहट हो तो थोड़ा आगे पीछे करके सामान्य हो जावें से बहरा ओम